देवी भागवत नौ स्क सावित्री द्वारा धर्मराज को प्रणाम निवेदन जो भारतवर्ष में निरंतर भगवान श्रीहरि के नाम का कीर्तन करता है उस चिरंजीवी मनुष्य को देखते ही मृत्यु भाग जाती है भारतवर्ष में जो विद्वान मनुष्य पूर्णिमा की रात में दोलोत्सव मनाने का प्रबंध करता है वह जीवन मुक्त है इस लोक में सुख भोग अंत में वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है उत्तरा फाल्गुन में उत्सव मनाने से इससे दुगना फल मिलता है जो भारतवर्ष में ब्राह्मण को तिल दान करता है वह शिव जी के धाम में सम्मान पाता है इसके बाद उत्तम ज्योनी में जन्म पाकर चिरजीवी हो सुख भोगता है तांबे के पात्र में तिल रखकर दान करने से दोगुना फल मिलता है जो सुयोग्य एवं सदाचार संपन्न कन्या को भूषणों से अलंकृत करके वस्त्र सहित भार्या बनाने के लिए ब्राह्मण को अर्पण करता है वह दीर्घकाल तक चंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है तदनंतर उसका गंधर्व लोक में स्थान पाना सुनिश्चित है, उसके दिन रात सुख भोग में बीतते हैं तत्पश्चात जन्म में उसे सती सौभाग्यवती सुकमारी एवं प्रिय भाषण करने वाली सुंदर स्त्री प्राप्त होती है जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपक्व फल प्रदान करता है वह इंद्र में सम्मान पाता है फिर उत्तम में जन्म पाकर के पुत्र प्राप्त करता है। है। फल फल वाले दान दान की महिमा इससे हजार गुना अधिक बताई गई अथवा ब्राह्मण को केवल फल का भी दान करने वाला पुरुष ल तक स्वर्ग में वास करके पुनः भारतवर्ष में जन्म पाता है भारतवर्ष में रहने वाला जो पुरुष अनेक द्रव्यों से संपन्न तथा भांतिभा के धान्यों से भरे पूरे विशाल भवन ब्राह्मणों को दान करता है वह उसके फलस्वरूप दीर्घ काल तक देवताओं के लोक में वास पाता है तत्पश्चात उत्तम योनि में जन्म पाकर वह महान धनवान होता है। हरी भरी खेती से युक्त सुंदर भूमि भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को अर्पण करने वाला पुण्यात्मा भारतवासी पुरुष निश्चयपूर्वक वैकुंठ धाम में प्रतिष्ठित होता है जो मानव उत्तम गोशाला तथा गांव ब्राह्मण को दान करता है उसकी वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठा होती है फिर जहाँ के उत्तम प्रजाएं हो जहाँ की भूमि पक्की हुई खेतियों से लहलाता हो, अनेक प्रकार की पुष्करणियों से संयुक्त हो तथा फल वाले वृक्ष और लताएं जिनकी शोभा बढ़ा रही हो ऐसा श्रेष्ठ नगर भारतवर्ष वर्ष में रहने वाला जो पुरुष ब्राह्मण को दान करता है वह बहुत लंबे समय पर में सुप्रतिष्ठित होता है फिर भारतवर्ष में उत्तम जन्म पाकर राजेश्वर होता होता है, है, उसे लाखों नगरों का प्राप्त इसमें नहीं है रूप से संपूर्ण ऐश्वर्य भूमंडल पर उसके पास विराजमान रहते हैं अत्यंत उत्तम अथवा मध्यम श्रेणी का भी नगर प्रजाओं से संपन्न हो वापी तड़ाग तथा भातिभा -भाति के वृक्ष जिसकी शोभा बढ़ाते हो ऐसे सौ नगर ब्राह्मणों को दान करने वाला पुण्यात्मा वैकुंठ लोक में सुप्रतिष्ठित होता है जैसे इंद्र संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न होकर स्वर्ग लोक में शोभा पाते हैं वैसे ही है भूमंडल पर उस पुरुष की शोभा होती है कोटि जन्मों तक पृथ्वी उसका सांस नहीं छोड़ती वह महान सम्राट होता है अपना संपूर्ण अधिकार ब्राह्मण को देने वाला पुरुष चौगुणे फल का भागी होता है इसमें संशय नहीं है जो पुरुष तपस्वी ब्राह्मण को जम्बू द्वीप का दान करता है उसे निश्चित रूप से संलग्न संपूर्ण श्रेष्ठ स्थानों के निवासी सर्वस्व दान करने वाले तथा संपूर्ण सिद्धियों के पारंगत जो भगवती जगदम्बा के उपासक पुरुष है उन्हें पुनः जगत में जन्म धारण करना नहीं पड़ता उनके सामने असंख्य ब्रह्माओं का परिवर्तन हो जाता है, किंतु वे भगवती के मणिद्वीप नामक उत्तम स्थान में सुप्रतिष्ठित रहते हैं भगवती के मंत्र की उपासना करने वाले पुरुष अथवा मानव शरीर त्याग करने के पश्चात जन्म मृत्यु एवं जरा रहित वैभव संपन्न दिव्य रूप धारण करके भगवती जगदम्बा की सेवा में संलग्न हो जाते हैं उन्हें सारुप्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है वे द्वीप में निवास करते हैं देवता सिद्ध तथा अखिल विश्व ये सब के सब समयानुसार नष्ट हो जाते हैं किंतु देवी भक्तों का कभी नाश नहीं होता जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था उनके निकट नहीं आ सकते